बालक की तरह सरल अंत करण से तुमसे अपने मन की सब बातें खोलकर कर कहूं। तुम लोगों ने मुझे अनुपम शब्द भाई कहकर संबोधित किया है इसके लिए तुम्हें से धन्यवाद देता हूं। हाँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ तुम भी मेरे भाई हो पश्चिमी देशों से लौटने के कुछ ही समय पहले एक अंग्रेज मित्र ने मुझसे पूछा था स्वामी जी चार वर्षो तक विलास की लीलाभूमि